कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक गुलजार की कहानी तकसीम अनुवाद शंभू यादव जिंदगी कभी कभी जख्मी चीते की तरह छलांग लगाती दौड़ती है और जगह जगह अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है जरा इन निशानों को एक लकीर से जोड़ के देखिए तो कैसी अजीब सी तहरीर बनती है चौरासी पिचासी की बात है जब कोई एक साहब मुझे अमृतसर से अक्सर खत लिखा करते थे कि मैं उनका तकसीम में खोया हुआ भाई हूँ इकबाल सिंह नाम था उनका और गालिबन खालसा कॉलेज में प्रोफेसर थे दो चार खत आने के बाद मैंने उन्हें तफसील से जवाब भी दिया कि मैं तकसीम के दौरान दहली में था और अपने माता पिता के साथ ही था और मेरा कोई भाई या बहन उन फसादों में गुम नहीं हुआ था लेकिन इकबाल सिंह इसके बावजूद इस बात पर वजिद रहे कि मैं उनका गुमशुदा भाई हूँ और शायद अपने बचपन के वाकयात से नावाकिफ हूं या भूल चुका हूँ उनका ख्याल था कि मैं बहुत छोटा था जब एक काफिले के साथ सफर करते हुए गुम हो गया था हो सकता है कि जो लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले आए थे उन लोगों ने बताया नहीं मुझे या मैं उनका इतना एहसान हूं कि अब कोई और सूरतहाल मान लेने के लिए तैयार नहीं मैंने उन्हें यह भी बताया था कि उन्नीस में इतना कम उम्र भी नहीं था करीब 11 बरस उम्र थी मेरी लेकिन इकबाल सिंह किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे मैंने जवाब देना बंद कर दिया कुछ अरसे बाद खत आने भी बंद हो गये कोई एक साल गुजरा होगा कि बम्बई की एक फिल्मकार सई परांजपे से उनका एक पैगाम मिला कोई हरभजन सिंह है दहली में मुझसे बंबई आकर मिलना चाहते हैं मुलाकात क्यों करना चाहते हैं इसकी वजह सई ने नहीं बताई लेकिन कुछ भेद भरे सवाल जरूर पूछे जिनकी मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था पूछने लगी तकसीम के दिनों में तुम कहाँ थे दहली में मैंने बताया और पूछा क्यों यूं ही सई बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती है लेकिन आगे अंग्रेजी में पूछा और वालिदेन तुम्हारे दहली में थे मैं उनके साथ ही था क्यों थोड़ी देर बात करती रही लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंग्रेजी का पर्दा डाल रही हैं बात पर क्योंकि मुझसे हमेशा उर्दू में बात करती थीं जिसे वो हिंदी कहती हैं सही आखिर फूटी पड़ी देखो गुलजार यूं हैं कि आई एम नॉट अपोज टू टेल यू लेकिन दहली में कोई साहब हैं जो कहते हैं कि तुम तकसीम में खोए हुए उनके बेटे हो ये एक नई कहानी थी करीब एक माह बाद बम्बई के मशहूर अदाकार अमोल पालेकर का फोन आया कहने लगे मिसेस दंडवते तुमसे बात करना चाहती हैं दिल्ली में हैं मैंने पूछा मिसेस दंडवते कौन हैं एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट मिस्टर मधु दंडवते की पत्नी वो क्यों पता नहीं लेकिन वो तुम्हें कहां पर फोन कर सकती है मेरा कोई सरोकार नहीं था मिस्टर Mr. या मिसिज मधु दंडवते के साथ कभी मिला भी नहीं था मुझे हैरत हुई अमोल पालेकर को मैंने दफ्तर और घर पर मिलने का वक्त बता दिया अफसाना बलखा रहा था मुझे नहीं मालूम था ये भी उसी सही वाले अफसाने की कड़ी है लेकिन चूंकि अमोल अदाकार है और अच्छा अदाकार अच्छी अदाकारी कर गया और मुझे इसकी वजह भी नहीं बताई लेकिन मुझे यकीन है कि वो उस वक्त भी वजह जानता होगा कुछ रोज बाद प्रमिला दंडवते का फोन आया उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक सरदार हरभजन सिंह जी बम्बई आकर मुझसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं तकसीम में खोया उनका बेटा हूं वो नवंबर का महीना था इतना याद है मैंने उनसे कहा मैं जनवरी में दिल्ली आ रहा हूं इंटरनेशनल फिल्म उत्सव में 10 जनवरी में दिल्ली में हूंगा तभी मिल लूंगा उन्हें यहां मत भेजिये मैंने उनसे ये भी पूछा कि सरदार हरभजन सिंह कौन है उन्होंने बताया जनता राज के दौरान वो पंजाब में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे जनवरी में दिल्ली गया अशोका होटल में ठहरा हरभजन सिंह साहब के यहाँ से फोन आया कि वो कब मिल सकते हैं तब तक मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि वो कोई बहुत आस्थावान बुजुर्ग इंसान हैं। बात करने वाले उनके बेटे थे बड़ी इज्जत से मैंने अर्ज किया आज उन्हें जहमत न दें कल दोपहर के वक्त आप तशरीफ लाए मैं आपके साथ चलकर उनके दौलत पर मिल लूंगा हैरत हुई ये जानकर कि सई भी वहां थी अमूल पालेकर भी वहां थे और मेरे अगले रोज की इस अपॉइंटमेंट के बारे में वो दोनों जानते थे अगले रोज दोपहर को जो साहब मुझे लेने आए, वो उनके बड़े बेटे थे उनका नाम इकबाल सिंह था पंजाबियों की उम्र हो जाती है लेकिन बूढ़े नहीं होते उठकर बड़े प्यार से मिले मैंने बेटे की तरह ही पैरी किया उन्होंने मां से मिलवाया ये तुम्हारी मां है बेटा मां को भी पैरी किया बेटे उन्हें दारजी कहके बुलाते थे दूसरे बेटे बहुए बच्चे अच्छा खासा एक परिवार था काफी खुला बड़ा घर ये खुलापन भी पंजाबियों के रहन सहन में ही नहीं उनके मिजाज में भी शामिल है तमाम रस्मी बातों के बाद कुछ खाने को भी आ गया पीने को भी आ गया और दारजी ने बताया कि मुझे कहा खोया था बड़े सख्त दंगे हुए जी हर तरफ आगे आग थी और आग में झुलसी हुई खबरें पर हम भी टिके रहे जमींदार मुसलमान था और हमारे पिताजी का दोस्त था पर बड़ा मेहरबान था हम पर और सारा कस्बा जानता था कि उसके होते कोई बेवक़्त हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता उसका बेटा स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था शायद अयाज नाम लिया था उन्होंने लेकिन जब पीछे से आने वाले काफिले हमारे कस्बे से गुजरते थे तो दिल दहल जाता था इंदर ही अंदर कांप जाते थे हम जमींदार रोज सुबह और शाम को आकर मिल जाता था हौसला दे जाता था मेरी पत्नी को बेटी बना रखा था उसने एक रोज चीखता चिल्लाता एक ऐसा काफिला गुजरा कि सारी रात छत की मुंडेर पर खड़े गुजरी हमी नहीं सारा कस्बा जाग रहा था लगता था वही आखिरी रात है सुबह प्रलय आने वाली है हमारे पाव उखड़ गए पता नहीं क्यों लगा कि बस यही आखिरी काफिला है अब निकल लो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा अपने मोहसिन अपने जमीदार से दगा करके निकल आए वो रोज कहा करता था मेरी हवेली पर चलो मेरे साथ रहो कुछ दिन के लिए ताला मार दो घर को कोई नहीं छुएगा। लेकिन हम झूठ मूठ का हौसला दिखाते रहे अंदर ही अंदर डरते थे सच बताऊं संपूर्ण काका ईमान हिल गए थे जड़ें कापने लगी थी सारे काफिले उसी रास्ते से गुजर रहे थे सुना था मियाँ से होके जम्मू में दाखिल हो जाओ तो आगे नीचे तक जाने के लिए फौज की टुकड़ी मिल जाएगी घर वैसे के वैसे खुले छोड़ सच तो ये है कि दिल ने बांग दे दी थी अब वतन की मिट्टी छोड़ने का वक्त आ गया है कूच कर चलो दो लड़के बड़े एक छोटी लड़की आठ नौ साल की और सबसे छोटे तुम दो दिन का सफर था मियावाली तक पैदल खाने को जिस गांव से गुजरते कुछ ना कुछ मिल जाता था दंगे सब जगह हुए थे हो भी रहे थे लेकिन दंगे वालों के लश्कर हमेशा बाहर से ही आते थे मियाँ तक पहुंचते पहुंचते काफिला बहुत बड़ा हो गया कई तरफ से लोग आ आकर जुड़ते जाते थे बड़ी ढाडस होती थी बेटा अपने जैसे दूसरे बदहाल लोगों को देखकर मियां हम रात को पहुंचे इस बीच कई बार बच्चों के हाथ छूटे हमसे बदहवास होकर पुकारने लगते थे और भी थे वो हम जैसे एक कोहराम सा मचा रहता था पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि उस रात मियां पर हमला होने वाला है मुसलमानों का लश्कर आ रहा है खौफ और डर का ऐसा सन्नाटा कभी नहीं सुना रात की रात ही हम सब चल पड़े दारजी कुछ देर के लिए चुप हो गए उनकी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन मां टकटकी बांधे मुझे देखे जा रही थीं। कोई इमोशन नहीं था उनके चेहरे पर दारजी बड़े धीरे से बोले बस उसी रात उस कूच में छोटे दोनों बच्चे हमसे छूट गए पता नहीं कैसे पता होता तो, तो वो जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गए मुझे बहुत तफसील से याद नहीं है बेटे बहुए कुछ उठी कुछ जगहें बदल के बैठ गए दारजी ने बताया जम्मू पहुंचकर बहुत अरसा इंतजार किया एक एक कैंप जाकर ढूंढते थे और आने वाले काफिले को देखते थे बेशुमार लोग थे जो काफिले की शक्ल में ही कुछ पंजाब की तरफ चले गए कुछ नीचे उतर गए जहां जहाँ जिस किसी के रिश्तेदार थे जब मायूस हो गए हम तो पंजाब आ गए वहां के कैंप खोजते रहे बस एक ही तलाश रह गई थी बच्चे गुम हो चुके थे उम्मीद छूट चुकी थी बाईस साल के बाद एक जत्था हिंदुस्तान से जा रहा था गुरुद्वारा पंजा साहब की यात्रा करने बस दर्शन करने के लिए अपना घर देखने का भी कई बार खयाल आया था लेकिन ये भली मानस हमेशा इस खयाल से टूटकर कर निढ़ाल हो जाती थी उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर ये गिल्ट भी हमसे छूटा नहीं कि हमने अपने कस्बे के जमींदार का एतबार नहीं किया सोच के एक शर्मिंदगी का एहसास होता था बहरहाल हमने जाने का फ़ैसला कर लिया और जाने से पहले मैंने एक खत लिखा जमीदार के नाम और उनके बेटे अयास के नाम भी अपने हिजरत के हालात भी बताए परिवार के सभी और दोनों गुमशुदा बच्चों का जिक्र भी किया सत्या और संपूर्ण का ख्याल था कि शायद अयास तो न पहचान सके लेकिन जमींदार अफजल हमें भूल नहीं सकता खत मैंने पोस्ट नहीं किया सूचा वहीं जाके करूंगा बीस पच्चीस दिन का दौरा है अगर मिलना चाहेगा तो चाचा अफजल जरूर जवाब देगा बुलवाया तो जाएंगे वरना अब क्या फायदा कब्रें खोल के मिलना क्या है एक लंबी सांस लेके हरभजन सिंह बोले वो खत मेरी जेब में ही पड़ा रहा मन माना ही नहीं वापसी में कराची से होकर आया और जिस दिन लौट रहा था पता नहीं क्या सूझा मैंने डाक में डाल दिया न चाहते हुए भी एक इंतजार रहा लेकिन कुछ माह गुजर गए तो ये भी खत्म हो गया आठ साल के बाद मुझे जवाब आया मैंने चौंक कर पूछा अफजल चाचा का वो चुप रहे मैंने फिर पूछा अयाज का सर को हल्की सी जुम्बिश देकर बोले हां उसी का खत था खत से पता चला कि तकसीम के कुछ साल बाद ही अफजल चाचा का इंतकाल हो गया था सारा जमींदारा आयाज ही संभाला करता था चंद रोज पहले ही आयाज का इंतकाल हुआ था उसके कागज़ पत्थर देखे जा रहे थे तो किसी एक कमीज़ की जेब से वो ख़त निकला मातमपुर्सी के लिए आए लोगों में से किसी ने वो खत पढ़ सुनाया तो एक शख्स ने इतला दी कि जिस गुमशुदा लड़की का जिक्र है इस ख़त में वो अयाज़ के इंतकाल पर मातमपुरसी करने आई हुई है मियाँ से उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि उसका असली नाम सत्या है वो तकसीम में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी और अब उसका नाम दिलशाद है मां की आंखें अब भी खुश्क थी लेकिन दारजी की आवाज फिर से रुंध गई थी वाहे गुरु का नाम लिया और उसी रोज रवाना हो गए दिलशाद वहीं मिली अफजल चाचा के घर लूजी उसे सब याद था पर अपना घर याद नहीं हमने पूछा वो खोई कैसे बिछड़ी कैसे हमसे तो बोली मैं चल चल के थक गई थी मुझे बहुत नींद आ रही थी एक घर के आंगन में तंदूर लगा था उसके पीछे जाके सो गई जब उठी तो कोई भी नहीं था सारा दिन ढूंढती रहती फिर वहीं जाके सो जाती थी तीन दिन बाद उस घरवाले आए तो उन्होंने जगाया मियां बीवी थे फिर वहीं रख लिया कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए पर कोई आया ही नहीं उन्हीं के घर नौकरानी सी हो गई खाना कपड़ा मिलता था पर बहुत अच्छी तरह से रखा उन्होंने फिर बहुत साल बाद शायद आठ नौ साल बाद मालिक ने मुझसे निकाह पढ़ा के अपनी बेगम बना लिया अल्लाह के फजल से दो बेटे हैं एक पाकिस्तान एयरफोर्स में है दूसरा कराची में अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा है राइटर्स को कुछ क्लीशे किस्म के सवालों की आदतें होती हैं जिसकी जरूरत नहीं वो हैरान नहीं हुई आपको देखकर या मिलकर रोई नहीं मैंने पूछा नहीं हैरान तो हुई लेकिन ऐसी कोई खास प्रभावित नहीं हुई दारजी ने कहा बल्कि जब भी सोचता हूं उसके बारे में तो लगता है बार बार मुस्कुरा देती थी हमारी बातें सुनकर जैसे हम कोई कहानी सुनाने आए हैं उसे लगा ही नहीं कि हम उसके मां बाप हैं और संपूर्ण उसके साथ नहीं था दादी बोले नहीं उसे तो याद भी नहीं मां ने फिर वही कहा जो इन बातों के दरमियान दो तीन बार कह चुकी थी पिन्नी तू मान क्यों नहीं जाता क्यों छुपाता है हमसे अपना नाम भी छुपा रखा है तूने जैसे सत्या दिलशाद हो गई तुझे भी किसी ने गुलज़ार बना दिया होगा थोड़े से वकफे के बाद बोली गुलजार नाम किसने दिया तुझे नाम तो तेरा संपूर्ण है ना मैंने दारजी से पूछा मेरी खबर कैसे मिली आपको या कैसे ख्याल आया कि मैं आपका बेटा हूं ऐसा पुत्र वाहे गुरु दी करनी बेटी तीस पैंतीस साल बाद मिल गई तो उम्मीद बन गई कि शायद वाहे गुरु बेटे से भी मिला दें इकबाल ने एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा किसी वर्षे में और बताया तुम्हारा असली नाम संपूरण सिंह है और तुम्हारी पैदाइश भी उसी तरफ की है पाकिस्तान की तो उसने तलाश शुरू कर दी हां मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि उसका नाम इकबाल अफजल चाचा का ही दिया हुआ था मां ने पूछा काका तू जहां मर्जी है रह तू मुसलमान हो गया है तो कोई बात नहीं पर मान ले कि तू मेरा ही बेटा है पिन्नी मैं अपने खानदान की सारी तफसील देकर एक बार फिर हरभजन सिंह जी को ना उम्मीद करके लौट आया इस बात को भी सात आठ साल हो गए हैं अब सन उन्नीस है इतने अरसे बाद इकबाल की चिट्ठी मिली और भोग का कार्ड मिला कि सरदार हरभजन सिंह जी पर लोग सिधार गए मां ने कहलाया है कि छोटे को खबर जरूर करना मुझे लगा जैसे सचमुच मेरी दारजी गुजर गए गुलजार की कहानी तकसीम अनुवाद शंभू यादव कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन